गीता तत्वचिंतन दुर्योधन की मानसिकता भीष्म की रक्षा की चिंता क्यों सुच अनेसुचर्वेशु यथा भागमस्थिता ही तो अब आप लोग सबके सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें यहां पर यह प्रश्न उठता है कि अभी ही तो दुर्योधन ने अपनी सेना को अपराजय कहा फिर वह ऐसा क्यों कहता है कि आप सब लोग मिलकर भीष्म की रक्षा करें क्या वह नहीं जानता था कि भीष्म अति पराक्रमी और युद्ध में अजय है जब धृतराष्ट्र पांडवों के बल पराक्रम की बात सोचकर कर दिकल होने लगे तो दुर्योधन ने भीष्म के बल का वर्णन करते हुए उन्हें समझाते हुए कहा था केन हि भीस्मे विजिता मृते पितर अतिथन भारत जघान सुबहस्तेषा संरब कुम ततस्ते जगमुर इमं शरण जगमुर्देवृत भयात सीस्म सुसमस्मतणे परां भिरभर तस्तुभिर्भरतर्स भारत पहले की बात है अपने पिता शांतनु के मृत्यु के पश्चात भीष्मी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म के शरण में आए भरतश्रेष्ठ वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए तब दुर्योधन भीष्म की रक्षा के लिए इतना चिंतित क्यों होता है क्यों वह अपने पक्ष के समस्त शूर वीरों से भीष्म की ही रक्षा करने को बात कहता है इसका एक विशेष कारण है दुर्योधन मानता था कि अकेले भीष्म ही पांडवों के बल को निश्चेष कर देने में सक्षम है पर भीष्म का निश्चय था कि वे शिखंडी पर अस्त्र न चलाएंगे दुर्योधन इस रहस्य को दुशासन से प्रकट करता हुआ कहता है ना कार्यतम मने ऋणे भीस्म गुप्तो रक्षण हल्या शशौपाथा सोमकां सिजयान अब्रवीच विशुद्धात्माह हल्या शिखंडि शूयते स्त्री शसौपूर्व तस्माद् वर्जो रे मम तस्मास्मो रक्षितो विशेषणे मे मति शिखंडिवधेयत्ला सर्वे तिष्ठन्तु तथा ठंत मा तथाच्या प्रतीत्या दाक्षिण्याोत्तरापथा सर्वस्त्रुश कुशलास्ते रक्षत पितामहरक्षि हन्यांह महाबल मांसी जम्बुकेनेव घात या मह शिखंडी नाम इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य में आवश्यक नहीं समझता हूँ क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों सोम सोमक वंशियों तथा सृंजयों को भी मार सकते हैं विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूँगा क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहली स्त्री था अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें पूर्व पश्चिम दक्षिण तथा उत्तर दिशा के जो जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों वे पितामह की रक्षा करें यदि महाबली सिंह भी आरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंहसजित भीष्म को न मारने दें यहां श्लोक के अंत में ही शब्द अपनी बात पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हुआ है जैसे बोलचाल की भाषा में हम किसी बात पर बल देने के लिए कहते हैं आप समझे? इससे यही ध्वनित किया गया कि आप सब मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें